तत्व आदि वाक्य में भाग त्याग लक्षणा कही गई आगे शंका करते हैं ननु गाम आनय इत्यादि वाक्य सु गाम आनय इसमें कोई लक्षण नहीं करके के बोध हो जाता है लक्षणा वृत्तिया बिना भी, भी। लक्षणारूप वृत्ति के बिना भी वाक्यार्थ बोध दृश्य तो थे वाक्यार्थ तो ज्ञान हो है। जाता है तदव अतरा सत्वी तुम वही हो इतने तो ज्ञान होगा लक्षण करने की क्या आवश्यकता है ऐसा संका कौन से उत्तर देते हैं विशिष्टोवा विशिष्टोवा नात्र नात्र संसर्गो वा विशिष्टो वाष्ट वाक्यामत अखंडीकर सत्वन वाक्या विदुषात वा एक होता है संसर्ग पद वाक्य में जितने पद प्रत्येक पद से अपने अपने अर्थ का स्मरण होगा शक्ति के द्वारा स्मरण होने के बाद पदार्थों का परस्पर संबंध आकांक्षा हो योग्यता हो सन्निधि हो ये सहकारी कारण है पदार्थों का परस्पर संबंध होकर के जो बोध होता है उसको कहते अन्वय बोध अन्वय संबंध पदस्थ पदार्थ की उपस्थिति ज्ञान हो गया पदार्थों का परस्पर संबंध होकर के जो ज्ञान होता है पदार्थों का अन्वय बोध शाब्द बोध कहा जाता है गांव गो शब्द से गो अर्थ की उपस्थिति हुई आम से कर्म गो कर्म का आनय आंग का नये धातु आगे लोट लकार लोट लकार में आनय आ नृति ये शाद बोध होता है प्रत्येक पदार्थों का परस्पर अन्य होकर के ये तो होता है अन्य वाक्य में तत्वस वाक्य में संसर्ग पदार्थों का संसर्ग बोध का विषय नहीं होता है नीलम उत्पलम नीलम महत सुगंधि उत्पलम ऐसे कहेंगे ये विशिष्ट होता है नीलक तो विशिष्ट उत्पल दंडी पुरुष दंड विशिष्ट पुरुष ऐसे शाब्द होता है यहाँ तत्व स्थल में न तो संसर्ग तत्पदार्थ का त्वम पदार्थ के साथ संबंध होगा तत्पदार्थ अलोग हो त्वम पदार्थ अलोग हो पदार दोनों का संबंध हो के जैसे नद्यास्त तीरें पंच फला सन्ती नदी पदार्थ अलग है तीर अलग है पंच संख्या है फल अलग है परस्पर अन्य होकर के शाब्द बोध होता है इस प्रकार तत्पदकार्थ को ये अलग है स्वम पदकार अलग है दोनों का परस्पर संबंध होकर के शब्द बोध हो अथवा विशेषण विशेष भाव होकर के ऐसे सम्मत नहीं है अत न सम्मत हो क्यूँकी सत्य ना अखंड एकरस रस ही वाक्यार्थ है सत्तम से वाक्य का अर्थ है अखंड एकरस रस शुद्ध ब्रह्म एक ही है अलग अलग नहीं है विदुषा मत विद्वान का ही मत है एक अखंड एकरस ब्रह्म ही वाक्यार्थ है अलग अलग नहीं पदार्थ पदों का अलग अलग, अलग अर्थ मिलकर के संसर्ग होकर ऐसा नहीं होता है इसलिए कहीं कहीं अवाक्यार्थ भी कहते वाक्य का नहीं है बाकी मतलब पदार्थों का संसार का विशेष अर्थ नहीं है अन्य बोध नहीं एक शुद्ध स्वरूप ही बोध का विषय होता है संसार को लोक में होता लोके गय इत्यादो पद ही स्मता नाम पद के द्वारा स्मरण होगा अर्थ जिसको शक्ति ज्ञान है नद्या तीर फलानी संति कहने पर नदी तीर फल आदि पदों की शक्ति ज्ञान है तो पद सुनने पर अर्थों की उपस्थिति अर्थों का स्मरण होता है शक्ति ज्ञान हो तो पद सुनते अर्थ का स्मरण होता है तब शाब्दबोध होगा तो गाम आने इत्यादि वाक्य में जो पद पड़ है पद के द्वारा स्मारित तो होगा उनका अर्थ कैसे स्मारिता न आकांक्षादी मता आकांक्षा योग्यता सन्निधि ये सब शब्दबोध में कारण है जिस पद के साथ जिसका, जिसका जिसकी आकांक्षा है योग्यता है वही ना सिंचेत कर दिया वन्ही के द्वारा गिला करे वही शब्द का ज्ञान होगा वन्नी का असिंचेत का किन्तु वाक्य अर्थ बोध नहीं होता है क्योंकि वन्नी में सिंचन असिचन करणत्व से करणत्व गिला करने का साधन वन्ही में है ही नहीं योग्यता नहीं शब्द बोध नहीं होता है भी शब्द के लिए कारण है कर्क संग्रह में कहा पहरे पहरे छोड़ करके कह कर दिया आनय बहुत छोड़ करके तो शाब्द नहीं होता है सन्निधि चाहिए आकांक्षा योग्यता सन्निधि वसाद गवादि पदार्थ नाम गो आदि पद से अर्थों की उपस्थिति होगी अर्थों का पदार्थों का जो अन्वय होता है परस्पर अन्वय होकर संबंध होता है वही वाक्यार्थत्व था वाक्या तो में तो तो तो माना गया गाम आना इत्यादि में यथा नीलम महत्व सुगंध उत्पलम नीलम महत्व नीलत्विहत्विट सुगंध विशिष्ट उत्पल इत्यादि में नीलवादि विशिष्ट उत्पल वाक्या नीलत्व महत्व सुगंध विशिष्ट ही उत्पल है वाक्य माना गया स्वीकार किया गया किन्तु नयेअत्र महावाक्यू महावाक्य में ऐसा संसर्ग अन्यतरस्य अन्य तरह वाक्यथत्व अभ्यपगम्य न तो संसर्ग पदार्थों का परस्पर संसर्ग नहीं न कि विशेषण विशेष भाग विशिष्ट भी नहीं होता है किंतु क्या होता है अखंड एक राम अखंड एक रस खंड वर्जित तो भेद रहित तो। स्वगतादि भेद शून्य वस्तुमात्रेण भेद असगत सजातीय विजातीय तीन प्रकार होते स्वगतादी भेद शून्य ये अखंड का हुआ एक रस वस्तु से वाक्यर्थ हो विद्वीर स्वीकृत तो अभि तो उप्रो इन धातु से विद्वान ने मारा वाक्यर्थ अखंड एक रस वस्तु स्वरूप ही अतो लक्षण आश्रय लक्षण बिना ऐसे शाब्दन नहीं होगा सतप अलग संपद का अर्थ अलग है वाच्य अर्थ में अच्छा नहीं होगा लक्षणा से ही शुद्ध अर्थ की उपस्थिति होगी शुद्ध अर्थ का ज्ञान होगा ओम अखंड एक रस्व वाक्यर्थम दर्शाई थी कैसे वाक्य अखंडिक रस होता है उसको दिखाते है प्रत्यक बोधो य आ भाति सोद्वयानंद लक्षण अद्वयानंद प्रत्यक बोध प्रत्येक बोध हो आभा आनंद लक्षण हो जो प्रत्येक बोध है प्रत्येक आत्मा है सब का साक्षी है घटपट आदि का ज्ञान होता है सुख दुख होता है सबको प्रकाश करने वाला बोध रूप ज्ञान रूप है जागर सपन सुश्रुति का साक्षी है इच्छा सुख दुख आदि का भी प्रकाश करने वाला साखी प्रत्येक रूप जो बोध है जो भान होता है सब के साक्षी रूप से So, अद्वै आनंद लक्षण अव्यय आनंद रूप ब्रह्म वही है अव्यय आनंद रूप से तत्पद आनंद रूप ब्रह्म गया। का गया वही प्रत्येक बोध ही का लक्षण प्रत्येक आत्मा प्रत्येक बोध रूप ही है ये अखंड एक रोयम देवत था था जो तद्देश तत्काल उपलक्षित वही एक तत्काल विशिष्ट नहीं काल से उपलक्षित परिचित जो एक छोड़कर के शुद्ध देवदाता तो वही पूर्व देश काल उपलक्षित है दोनों का परस्पर ऐक्य है दो नहीं है दो शब्द प्रयोग होता है इसे दो कहा जाता है अब रूप ही प्रत्येक बोध एक लक्षण यह अखंड एक रस है एक भेद रहित निर्भेद वस्तु है यह प्रत्येक बोध प्रत्येक बोध कौन सर्वांतर चीजात्मा सबके अंदर है कऊ तो का प्रकाश होगा सिद्ध है चेतनऊ को आभा होता है कैसे भान होता है भान होता है जो ज्ञान के विषय होकर के नहीं चक्ष आदि इंद्र की विषय नहीं अभी बुद्धि आदि साक्षित्व बुद्धि सुख दुख इच्छा का साक्षी रूप से स्पूरण होता है घट पटादी का ज्ञान होने पर तुरंत ही घटक में जानता हूं कभी घट ज्ञान मुझे हुआ है या नहीं हुआ ऐसा संशय नहीं होता है सुख दुख होता है सुख होते ही सुख का प्रकाश होता है मुझे सुख हुआ या नहीं हुआ ऐसे संशय नहीं होता है सुख दुख उत्पत्ति होते हैं ज्ञान इच्छा होते ही साक्षी उसको प्रकाश करता है ये बुद्धि आदि के साक्षी कहो परिषद मंत्र है प्रतिबोध अभी मतम बोधम बोधम प्रति प्रत्येक बोध के साक्षी रूप से स्पूर्ण होता है बुद्धि रूप ज्ञान रस ज्ञान घट ज्ञान पट ज्ञान जितने ज्ञान सबके साक्षी रूप से स्पूर्ण होता है वो प्रत्येक बोध है चिदात्मा स्व अद्व आनंद लक्षण अद्वित आनंद रूप परमात्मा ये जो अद्वय आनंद रूप परमात्मा है तथाविध परमात्मा वो प्रत्येक बोधे का लक्षण प्रत्येक बोध है ये प्रत्य आत्मा ही प्रत्येगा ये अखंड एक रस वाक्यार्थ है एवं अखंडाथ बोध ने किम सियात आह इस प्रकार अखंडार्थ बोध से क्या होगा तो उसका उत्तर देते हैं है इत्थमनोनतात्म्य प्रतिपत्ति भवत अब्रह्म से व्यावर्तेत तद ही इत यदा तमर्थस्य प्रतिपत्तिर्भव तदि तमर्थस्थ्रह्मवर्ते समय प्रतिपत्ति प्रत्येक बोध के साथ अदयानंद का अद्वान के साथ प्रत्येकोध का परस्पर तादात्म प्रतिपत्ति एक रूपत्व ज्ञान जब हो जाता है तदेव तो उसी समय ही समर्थ से अब्रम्हत्व व्यावरते समर्थ जो अहम कर के हम जिसको कहते हैं, अंतकरण संबिन्न बोध काल लाए था उसे ब्रह्मत्व नहीं अब्रम्हत्व होता अज्ञान अवस्था में न अहम ब्रह्म में ब्रह्म नहीं होता है ब्रह्मत्व व्यापक है तो तमर्थ में अहम् न ब्रह्म जो उपदेश से तुम कहा जाता है शिष्य को और शिष्य अपने को मानता ब्रह्मा, तो है अहम ब्रह्म तो अहम अर्थ हुई तो तमर्थ में जो अब्रम्हत्व का भान होता है ज्ञान अवस्था में उसकी भी हो जाती है दोनों का तादात्म्य ज्ञान हुआ जो प्रत्येक बोध परमात्मा है परमात्मा ही प्रत्येक ऐसे ज्ञान होते हुए जीव के अपने अर्थ में अपने में जो अभ्रम्हत्व भान होता था उसकी व्यावृत्ति हो जाती नष्ट हो जाता है अभ्रम नहीं है तो समर्थ से अभ्रम्हत्व व्यावृत्त तो तो उसी समय ही है तो। किं किं ततः ततः तदर्थ से पारोक्षम यद्यं किंत किं ततः प्रत्येकोधोव समर्थस्प्रम व्यावर्त तदे ही पूर्व श्लोक में कहा उसके साथ इसका भी अन्व करना चारोक्षम तदर्थ चा पारोक्षम चा तदेव व्यावर्त तदर्थ में परोक्ष अज्ञानवस्था में तत्पद परमात्मा वो परोक्ष है उसमें जो था वो भी नष्ट हो जाता है क्योंकि तदर्थ के साथ तमर्थ सा का एकत्व तादात में ज्ञान हो गया तो तदर्थ में जो परोक्षत्व था वो भी नष्ट हो गया क्योंकि तदर्थ प्रत्येक एक हुआ परमात्मा इसलिए तदर्थ में परोक्षत्व वो भी नष्ट हो जाता है उसी समय दो का नाश हुआ समर्थ में अभ्रम्हत्व तो की निवृत्ति हुई और तदर्थ में परोक्षत्व की निवृत्ति हुई समर्थ्य में अभ्रमत्व नहीं अमर्मी ब्रह्म साक्षात्कार हो गया हमेशा स्थिर रहेगा और तदर्थ तो में परोक्षत पहले मालूम होता था ज्ञान में वो नहीं रहेगा अपरोक्ष प्रत्येका लक्ष्यार्थ है वो वही परमात्मा है इसलिए परोक्षत्व भी नष्ट हो जाता है यहां तक तो सिद्धांत कहने पर शंका करने वाले कहता है यदि किम तत्व में अभ्रमत की निवृत्ति होगी तदर्थ में परोक्षत तो की निवृत्ति होगी ऐसा होने पर किम तत्व से होगा तो उत्तर देते सुनो सुनो पुन आनंद के रूप में प्रत्येक बोध प्रतिष्ठा प्रत्येक बोध अब पुण्य आनंद रूप से रहता है पहले प्रत्येक बोध अलग अलग, अलग था पुण्य आनंद परमात्मा अलग अलग, अलग था जब परस्पर तादात्म ज्ञान हुआ महावाख्य से विचार करने पर तमर्थ में अब्रम्हत्व तो की निवृत्ति होगी तदर्श में परोक्षवि होगी तब जो प्रत्येक बोध है वो पूर्ण आनंद एक रूप अवतिष्ठते प्रत्येक बोध ही पूर्ण आनंद परमात्मा रूप से रहता है अहम अस् ब्रह्म ऐसे दृढ़ साक्षात्कार हमेशा ही रहता है उसके लिए आगे प्रयास करना नहीं पड़ता रूप से रहता है अवतिष्ठते साधा तो परसम पर है तिष्ट बनता है अवपूर्वक आत्मनिपद हो जाता है समव प्रभिभ्य स्तः सूत्र है समभ प्रक्रिया में लघु अभपूर्व स्था से आत्मानुपद हो गया तमर्थ से प्रत्येगात्मा में अभ्रम्हत्व तमर्थ है प्रत्येगात्मा में अब्रमत्व भ्रांति सिद्ध है भ्रांति सिद्ध अब्रम्ह रूप था वस्तु तो अभ्रह्म नहीं भ्रांति से निश्चित हुआ था अभ्रमत्व वो नष्ट हो जाता है अभ्रमत्व और तदर्थ ब्रह्म ब्रह्म में परोक्ष भ्रांति से सिद्ध है तारोक्षम परोक्ष ज्ञान एक विषयत्म ब्रह्म परोक्ष ज्ञान का ही विषय है ऐसा पहले का निश्चय उद्वान ही नष्ट हो जाते हैं तथो किम इति पुछति यदि एवं किम तथा उत्तर देते सुनो तो प्रत्येक बोध पूर्ण आनंद से रहता है यही लाभ है और तो। अपरोक्ष ज्ञान अहम ब्रह्म ज्ञान वाक्य से महावाक्य से होता है कहा अपरोक्ष ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान वाक्य शब्द से होता है विचार करने पर तत्त्वमस्यादि से वाक्य से अपरोक्ष ज्ञान होता है इसमें कुछ शंका करते हैं शब्द है वाक्य है शब्द प्रमाण सर्वत्र शब्द प्रमाण से परुक्ष ज्ञान ही होता है अपर ज्ञान कैसे होगा शब्द से तो परोक्ष ही होगा अपरोक्ष करने के लिए और कुछ करना चाहिए ऐसे किसी विद्वान का आग्रह तो करते हैं न सम्यक परोक्ष अनुभव साधनम आगम ये आगम लक्षण आगम का लक्षण है शब्द प्रमाण का लक्षण है आगम प्रमाण शब्द प्रमाण उसका लक्षण क्या गया आगम का लक्षण क्या शब्द प्रमाण का समय बलना समय ही शक्ति पदों का पदार्थ के साथ जो संबंध शक्ति कहते है शक्ति के सामर्थ्य से सम्यक परोक्ष अनुभव साधन आगमन है परोक्ष अनुभव का साधने है आगमन आगम प्रमाण से परोक्ष अनुभव होता है सम्यक कौन से प्रमा है परोक्ष अनुभव परमात्मा का अनुभव होगा शक्ति के सामर्थ्य से मुक्तालय में कहा गया पद ज्ञानम तो कर्ण द्वार तत्र पदार्थि शाब्दोध फल तक सहकारिणी तक सहकारिणी पद ज्ञान होता है कर्ण पदार्थ उपस्थिति है व्यापार और द्वारम द्वार शाब्दोध फल होता है शक्तिधि सहकारिणी शक्ति ज्ञान सहकारि कारण है शक्ति ज्ञान होने पर ही शब्द से अर्थबोध होगा जिस पद की शक्ति ज्ञान नहीं है सुनने पर भी उसके अर्थबोध नहीं होता है को भी आनय समझा गया शब्द का अर्थ ज्ञान हो तो अर्थ समझ आया गया आने तो समझ लिया को भी आनय और कोबीदार क्या है पद कोबीदार पद तो सुना हो सका है सामने भी हो किंतु अर्थ पदजन्य पदार्थ ज्ञान नहीं हो तो शाब्दबोध नहीं होता है सामने रहने पर भी आपको यदि मालूम नहीं इसको कोविदार कहते हैं तो भी शब्दबोध नहीं होगा पद जन्य पदार्थ शक्ति ज्ञान सहकारी है समय बल्ले न शक्ति ज्ञान के सामर्थ्य से सम्यक परोक्ष ज्ञान का साधन आग प्रमाण होता है ये आगमे प्रमाण का लक्षण है इसलिए वाक्य से अपरुष ज्ञान जनकत्व तो कथम उचित महावाक्य तत्व तो तो से वाक्य है शब्द प्रमाण है तो परोक्ष ज्ञान जनकत्व तो होना ठीक है अपरुष ज्ञान जनकत्व तो उसमें कैसे कहते हो ऐसा शंका करने पर सिद्धांति उत्तर देता है ये शंका करने वाले सिद्धांत परिज्ञान शून्य इति इत मनसी निधाय उपहास करता सिद्धांति ये शंका करने वाले क्या है वेदांत सिद्धांत के परिज्ञान शून्य है सिद्धांत नहीं जानता है इसलिए पूछता है एवं सती महावाक्या महा परोक्ष ज्ञानमीर्यते, परोक्ष ज्ञानमीर्यते। ये येस्ते शास्त्र सिद्धांत विज्ञानं शोभते तरां सी एसा होने पर अपरोक्ष ज्ञान होता है पहले बता दिया प्रतिपादन कर दिया भागत्या के लक्षण से स्वयं देवदत्त इत्यादि दृष्टान्त दे करके ऐसा होने पर भी जो महावाक्याद परोक्ष ज्ञान यही ईरियते जो कहते महावाक्य से परोक्ष ज्ञान ही होगा तेम शास्त्र सिद्धांत विज्ञान शोभते ताराम अतिशय शोभते शास्त्र सिद्धांत ज्ञान तो बड़ा शोभन है उपहास करते महावाक्य से परोक्ष ज्ञान ही जो कहते हैं तेसाम शास्त्र सिद्धांत विज्ञानम शास्त्र के सिद्धांत ज्ञान शोभतरा अतिशयन शोभते बड़ा शोभन तो यहम बदलत सिद्धांत रहस्यम तेना जानती चलते इसे क्या अभिप्राय हो सिद्धांत की रहस्य नहीं जानते इसलिए कहते शब्द तो परोक्ष ज्ञान जनक होता है इसलिए महावाक्य भी परोक्ष ज्ञान जनक होगा ये ठीक नहीं अभी आगे शंका करके उत्तर देंगे परोक्ष न सिद्धांत साव तिष्ट तू शास्त्र की सिद्धांत तो आप अपने पास रखो हम तो हनुमान से सिद्ध कर देंगे बाक्य परोक्ष ज्ञान जनक तार्किक लोग शंका करते है वाक्य से परोक्ष ज्ञान जनक अद्धमु प्रमाण से सिद्ध हो परोक्षा प्रतिपावाक्यवत टीकामे तत्तम सक्य ज्ञान वाक्य परोक्ष ज्ञान जनक वाक्यवाद स्वर्ग आदि वाक्यवध तो, स्वर्ग आदिपति वाक्यवध तो, सर्ग यजेत सर्ग काम इत्यादि से सर्ग का ज्ञान होता है परोक्ष होता है अपरोक्ष ऐसे वाक्य परोक्ष ज्ञान जनक होता है यत्र यत्र वाक्य तम तथा तत्र परोक्ष ज्ञान जनक व्याप्ति ज्ञान हो गया इस व्याप्ति से महावाक्य में भी वाक्य रहेगा तो उसमें परोक्ष ज्ञान जनक सिद्ध हो जाएगा हनुमान से आस्ता शास्त्र से सिद्धांत युक्त वाक्या सर्गादिवाक्यवन्न दशमे व्यचारक दशमे शास्त्र सिद्धांतो आस्था रहने दो युक्त्या वाक्याधीर स्वर्ग आदिवत स्वर्ग आदिवत वाक्याधीर युक्ति से अनुमानित सिद्ध हो जाएगा क्यूँकी स्वर्ग आदि वाक्य परोक्ष ज्ञान जनक है तो तत्मस्यादि वाक्य भी वाक्यवाद परोक्ष ज्ञान जनक होगा ये तो अनुमान से सिद्ध हो जाएगा से ऐसा कहने पर सिद्धांतिक नहीं बम ये नहीं है ये जो वाक्यत्व हेतु वाक्य परोक्ष ज्ञान जनक इसका व्यभिचार है परोक्ष जन ज्ञान जनक अभावती अपरोक्ष तो ज्ञान जनक वाक्य दशम स्तम सी आत्तवाक्य सुनकर के दसम का ज्ञान होता है वो परोक्ष हुआ तो दसमस्तमोसी वाक्य सुनकर जो ज्ञान हुआ उसी दसमस्तमोसी वाक्य में वाक्यत्वे तो रहेगा अपरुष ज्ञान जनकत्व है देखो अभी कहा अपरुष ज्ञान होता है तो अपरक्ष ज्ञान जनकत्व रहा अपरुष ज्ञान जनक हेतु जत्र वाक्य तथा परुक्ष जनकत्म यहाँ अपरुष ज्ञान जनक वाक्य में व्यविचार हो गया अनुमान देखो विमत वाक्यम परोक्ष ज्ञान जनक भविम अर्क्यवाद स्वर्गादि प्रतिपादक वाक्य वी अनुमान है विमत वाक्य है विवादास्पद वाक्य है वाक्य क्योंकि सिद्धांति कहता है अपरुष ज्ञान जनक हो करने वाले कहता है परोक्ष ज्ञान जनक नायक तो वाक्य से परोक्ष ज्ञान मानते हैं कुछ वेदांत में भी वाचस्पति मत के अनुसार महावाक्य से परोक्ष ज्ञान होता है इसे कहते हैं इसलिए परोक्ष ज्ञान जनकत्व से अध्यय करेंगे वाक्य हेतु तो के द्वारा इतने अनुमान है न परोक्ष ज्ञान जनकत्व तो सिद्ध हो जाएगा ऐसा कहने पर सिद्धांत करता हेतु तो परिहर जो हेतु है वाक्य हेतु तो व्यभिचारी है साध्य अभाव वाला में परोक्ष ज्ञान जनकत्व तो भावती अपरो ज्ञान जनक दशम स्तमसी वाक्य में हेतु, वाक्य तो हेतु रहता है नहीं बम दसमे व्य विचार दसम स्तमसी वाक्य वाक्य सती अपन जनक से उपलब्धात दशम तमसी में वाक्य तो रहेगा किन्तु अपरो ज्ञान जनक अपरोक्ष ज्ञान जनकत्व रहेगा अपोक्ष ज्ञान जनकत्व से उपलब्ध उपलब्ध होता है सबको मालूम है अपरोय ज्ञान जनकत्व रहता है इसलिए वाक्य वे विचार हो गया इसी प्रकार जैसे दसम तमसी तो वाक्य में अपरोक्ष ज्ञान जनकत्व है क्योंकि दशम विषय सन्निकृष्ट है जहाँ विषय असन्निकृष्ट हो वो परोक्ष ज्ञान जनक हो दसम तो स्वयं इसलिए उसमें सन्निकृष्ट विषय में वाक्य से अपरोक्ष ज्ञान होता है ठीक इसी प्रकार तत्व आदि वाक्य में भी तत्प्रदार्थ स्वम से एक ही प्रत्येक बोध स्वयं प्रकाश विषय से होने से अपरिष ज्ञान जनक ही होता है माख्य और